पातंजलोग प्रदीप समाधि सूत्र चौतीस हृदय प्राणो वशे निमानो गुह्यमंडलें सामनो नाभ्यदेशे तो उदान कंठ मध्यग व्यानोव्यापी शरीर तो प्रधान पंचवायव गोरक्षसंहिता हृदय में प्राणवायु गुह्य देश में अपान नाभिमंडल में समान कंठ में उदान और सारे शरीर में व्यान व्याप्त है प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके शरीर इंद्रियों तथा मन पर हो जाता है प्राणों को वश में करने का नाम प्राणायाम है प्राण वायु का स्थान हृदय है यहाँ व्याप्त होकर नासिका द्वारा बाहर की ओर चलता है अपान गुदा में व्याप्त होकर नीचे की ओर गति करता है समान नाभि में व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदि के रस को अंगों और नाड़ियों में पहुँचाता है पूरक में प्राणवायु को गुदा स्थान तक ले जाकर अपान वायु से मिलाया जाता है रेचक में अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है कुंभक में प्राण और अपान दोनों की गति को समान के स्थान लाभ में रोक दिया जाता है इससे रज और तम का मल दग्ध होकर सत्व का प्रकाश बढ़ता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है अपाने जुहवती प्राणम प्राणेपानम तथा परे प्राणापान गति गतिरुद्वा प्राणायाम परायाह कोई योगी अपान वायु में प्राण वायु को होमते हैं पूरक करते हैं वैसे ही कुछ योगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं रेचक करते हैं तथा कई योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर कर कुंभक करके प्राणायाम के पारायण होते हैं प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है मन का प्राण से घनिष्ठ संबंध है मन को रोकना अति कठिन है पर प्राण के निरोध तथा वशीकारक से मन का निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है इसलिए प्राणायाम योग का आवश्यक साधन है सूक्ष्म प्राण का वर्णन मनुष्य शरीर में प्राण प्रवाहिनी नाड़ियाँ असंख्य हैं इसमें से पंद्रह मुख्य हैं सुषुमना दूसरा नीला, तीसरा पिंगला चौथा गांधारी पांचवा हस्तजीवा, ये दोनों क्रमशः वाम और दक्षिण नेत्रों से वाम और दक्षिण पैर के अंगूठे पर्यंत चली गई हैं छठवाँ पूषा सातवा यशस्विनी क्रमशः दक्षिण और वाम वामकर्ण में श्रवण साधनार्थ और आठवाँ सुरा गंध ग्रहणार्थ नासिका देश में भ्रू मध्य पर्यंत जाती है नौवां कुहु मुख में जाती है दसवां सरस्वती जिहवा के अग्रभाग पर्यंत जाकर इसके ज्ञान और वाक्यों को प्रकट करती है ग्यारवा वारुणी बारहवाँ अलम्बुसा तेरहवाँ विशोदरी, चौदहवां शंखनी पंद्रहवाँ चित्रा इन पंद्रह में से भी सुषुमना ईड़ा पिंगला ये तीन प्रधान हैं, जिनका योग से घनिष्ठ संबंध है इन तीनों में सुषुमना सर्वश्रेष्ठ है यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदृश है जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर चली गई है इसी स्थान गुदा स्थान के निकट से इसके वाम भाग से इड़ा और दक्षिण भाग से पिंगला नाचिका मूल पर्यंत चली गई है वहां भ्रू मध्य में ये तीनों नालियां परस्पर मिल जाती है सुषुमना को सरस्वती इड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना भी कहते हैं गुदा के समीप जहाँ से ये तीनों नालियाँ पृथक होती हैं उसको मुक्त त्रिवेणी और भूमध्य में जहाँ ये तीनों पुनः मिल गई हैं उसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं साधारणतया शक्ति निरंतर इड़ा और पिंगला नालियों से श्वास प्रश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती है इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं ईड़ा तमह प्रधान और पिंगला रजह प्रधान है श्वास कभी दाएँ नचने से अधिक वेग से चलता है कभी बाएं से और कभी दोनों से समान गति से प्रवाहित होता है जब बाएं नचने से श्वास अधिक वेग से चलता रहे तो उसे ईला या चंद्र स्वर कहते हैं और जब दाएँ से अधिक वेग से बहे तो उसे पिंगला व सूर्य स्वर कहते हैं एवं जब दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से दूसरे क्षण दूसरे नथुने से प्रवाहित हो तो उसे सुषुमना स्वर कहते हैं स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक एक नसने से चला करता है इस प्रकार अहोरात्र एक दिन रात से बारह बार बारह वक्त बाएँ और बारह बार ही दाएँ नचने से क्रमानुसार श्वास चलता है किस दिन किस नसने से श्वास चलता है इसका निश्चित नियम है आदौ चंद्र सिते पक्षे भास्करस्तु सिते प्रतिपदा दिनान्याहु त्रीणी त्रीणी क्रमोदय पवन विजय स्वरोदय शुक्ल पक्ष की तिथि से तीन दिन की बारी से चंद्रा चंद्र से बाएं नथने से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन तीन दिन की बारी से सूर्य नाड़ी दाएँ नथुने से सूर्योदय के समय श्वास ढाई घड़ी तक प्रथम प्रवाहित होता है